मानुभाव आत्मरीक्षण की कक्षा आत्मरीक्षण अपने आप को देखना अर्थात अपने कर्मों को देखना शरीर से किए हुए कर्म वाणी से किए हुए कर्मों को और मन से किए हुए कर्मों को निश्चय पूर्वक निरंतर देखने का नाम आत्मनिक्षण है कल हमने वाक्य देखा था यजुर्वेद का कृतम स्मर अजीवात्मा तू अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर जब हमें कर्मों का फल मिलना ही है अच्छे कर्म हो अथवा बुरे कर्म हो उन सभी कर्मों का फल हमें मिलना ही है तो स्मरण करने की जरूरत क्या है क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम अपने बीते हुए कर्मों को बार बार स्मरण करें निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस वेद के रहस्य को जान लेगा वेद ने विधान किया है तो साधारण विधान वेद का नहीं होता कृतम स्मर परमेश्वर ने इस वाक्य को बनाया है रचना की है और हम मनुष्यों के लिए उपदेश किया है तो निश्चित रूप से इस वेद के वाक्य में रहस्य है कृतम स्मरह अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर जब एक व्यापारी अपने वही खाते को देखता है लेखा जोखा देखता है और एक व्यापारी अपने लेखे जोखे को नहीं देखता दोनों में अंतर देखेंगे कि एक व्यापारी तो देखता है कि मुझे कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई है इस हानि की भरपाई मुझे कैसे करनी है और ये लाभ हुआ है तो इससे अधिक लाभ मुझे कैसे प्राप्त करना है एक व्यापारी लेखे जोखे को देख करके चलता है और दूसरा व्यापारी लाभ हानि को नहीं देखता अंधा धुंध चल रहा है आप दोनों की गति में दोनों के व्यवहार में अंतर देख लेंगे दोनों के व्यापार का जो विकास हो रहा है दोनों के व्यापार के विकास को भी आप देख लेंगे विद्यार्थी पढ़ते हैं पढ़ते हुए विद्यार्थी यदि अपने सिलेबस को नहीं देखते कि मैंने कितना सिलेबस पूरा किया है कितना मेरा बचा है और मुझे कितना करना चाहिए ये लेखा जोखा जो, जो विद्यार्थी नहीं देखता तो वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं असफल होगा वेद का वाक्य है कृतम स्मर अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को बनाकर के चलता है लक्ष्य का निर्धारण करके चलता है और इस लेखे जोखे को देखकर के चलता है लेखा जोखा देखना अर्थात आत्मनिरीक्षण करना व्यक्ति ने लक्ष्य का तो निर्धारण कर लिया है पानी का जहाज समुद्र में उतार दिया पानी के जहाज को समुद्र में उतार दिया है और जो उस जहाज का कैप्टन है कप्तान है उसको निश्चित है कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना है वो पानी के जहाज को बहुत अच्छी तरह चलाना जानता है पानी के जहाज में भी कोई कमी नहीं है और जब समुद्र के अंदर जहाज प्रवेश कर जाता है तो एक जगह समुद्र की ऐसी आती है कि कहीं पृथ्वी का ओर छोर नहीं दिखता जल ही जल दिखता है पानी ही पानी दिखता है उस कप्तान को अपने लक्ष्य की जानकारी है निश्चित रूप से कि मुझे कहा जाना है लेकिन यदि उस कप्तान के पास दिशा सूचक नामक यंत्र न हो तो यदि उस कप्तान के पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो उस कप्तान को पता है कि मुझे कहा जाना है लक्ष्य का भी निर्धारण कर रखा है लेकिन दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो वो कप्तान कितना भी कुशल उस जहाज को चलाने वाला हो और लक्ष्य का निर्धारण भी कर रखा है वो पहुंच नहीं सकता क्यों नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है ये दिशा सूचक यंत्र कौन सा आत्मनिरीक्षण ही सज्जनों माताओं ये दिशा सूचक यंत्र है हमने लक्ष्य भी बना रखा है हमारा सारा क्रियाकलाप भी ठीक है हम अपनी दिनचर्या भी ठीक कर लेते हैं लेकिन जो दिशा सूचक यंत्र है आत्मनिरीक्षण है उस आत्मनिरीक्षण को हम कर नहीं पाते नहीं कर पाते कि मैंने कितनी प्रगति की है और कितना मैं पीछे रह गया इस चीज को नित्य प्रति यदि हम नहीं देखते तो शायद लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे आज की भागदौड़ किसके लिए है ये सारे के सारे क्रियाकलाप जो हम करते हैं शरीर से किए हुए कर्म स्थूल रूप से होते हैं शरीर के जितने भी कर्म होंगे उन कर्मों को आप पकड़ लेते हैं शारीरिक व्यवहार को पकड़ लेते हैं लेकिन इससे सूक्ष्म जो कर्म होते हैं वो वाणी के कर्म होते हैं वाणी से बहुत सारी त्रुटियां हमसे होती रहती है और उन त्रुटियों को कोई विद्वान व्यक्ति पकड़ ले तो पकड़ ले साधारण रूप से नहीं पकड़ में आती क्यों क्योंकि शरीर से और थोड़े से सूक्ष्म दोष हो जाते हैं कर्म होते हैं और इन दो से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है ज्यादा मेहनत से पकड़ में आने वाले कर्म है वो मानसिक कर्म है और एक निश्चित बात पल्ले बांध करके रखिएगा कि जो हम शारीरिक रूप से कर्म करते हैं उन शारीरिक रूप कर्मों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर अवश्य पड़ता है ये अवश्य हो सकता है कि हम मन से जो कर्म कर रहे हैं वो मन का कर्म हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डाले उस समय एक व्यक्ति साधारण रूप से बैठा हुआ है स्थिर होकर के बैठा है लेकिन मन से बहुत सारे कर्म कर रहा है अंदर अंदर विचार कर रहा है शरीर में परिलक्षित नहीं हो रहे लेकिन जिस व्यक्ति ने शरीर से कर्म किया है शरीर से कर्म किया है तो मन के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा रह नहीं सकते बच नहीं सकते व्यक्ति सोचता है शारीरिक जो कर्म करते हैं इनसे क्या होता होगा ऐसा नहीं है मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आप जब बच्चों को कुछ शिक्षा देने लगते हो छोटे छोटे बच्चों को ये स्कूल में पढ़ाने वाले जानते होंगे छोटे बच्चों को आप सीधा सीधा पढ़ाते हो या संकेत की भाषा में पढ़ाते हो जब बच्चों को कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है तो खेल खेले जाते हैं और उन खेल खेलते खेलते बाहर की चेष्टाएं करवाई जाती हैं और वो बाहर की चेष्टाओं से धीरे धीरे उस बच्चे के मन को विकसित किया जा रहा होता है उस बच्चे के मन को संतुलित किया जा रहा होता है बाहर की क्रियाएं मन के ऊपर प्रभाव डालती है बच्चों से आप खेल खिलवाते हो कि भैया गोटियां लगानी है एक पत्थर के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा तीसरे के ऊपर चौथा और जो बच्चा जितने पत्थर ऊपर रख देगा वो ही बहुत अच्छा माना जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा बच्चे खेल खेलना शुरू करते हैं गोटियां लगाना शुरू करते हैं और अपने आप उनका मन मस्तिष्क संतुलित होने लगता है उन बच्चों को भले ही न पता हो कि हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और ये खिलाने वाले हमारे मन को तरासना चाहते हैं बाहर की क्रियाओं को दिखा करके निश्चित रूप से जब बच्चे वो गोटिया रखने लगते हैं तो अपने आप मन में क्रियाएं शुरू होती हैं मन केंद्रित तो होता है फिर बच्चा करता क्या है सबसे पहले छोटी गोटी नहीं रखता सबसे पहले मोटा पत्थर रखता है उस मोटे पत्थर के ऊपर उससे छोटा पत्थर उस उसके बाद और छोटा और छोटा और एक श्रृंखला बना देता है एक चोटी खड़ी कर दी खेल तो बड़ा साधारण सा था लेकिन इस खेल खेल में हमने कर क्या डाला बच्चे को पकड़ में नहीं आएगा कि मेरे मन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है मेरे मस्तिष्क का विकास हो रहा है लेकिन शरीर से किए हुए कर्म का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है करते क्या हैं आज की वर्तमान की भागदौड़ को देखिएगा आपका कमाना आपका व्यापार किसके लिए सुख के लिए सुख पूर्वक हम जीवन जी सके इसके लिए व्यापार करता है इसके लिए नौकरी करता है इसके लिए धन कमाता है लक्ष्य क्या है हमारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये हमारा लक्ष्य है लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं ये लक्ष्य गौण हो, हो जाता है मुख्य लक्ष्य धन प्राप्ति हो जाता है और जब धन प्राप्ति करने लगता है धन कमाना है व्यापार करना है ये एक लक्ष्य है लेकिन ये क्यों करना है इसके पीछे एक और लक्ष्य है हम जीवन सुख पूर्वक जी सके लेकिन होता क्या है ये हो जाता है कि हम पूरी की पूरी दिनचर्या को बिगाड़ करके रख लेते हैं यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने वाला हो आत्मनिरीक्षण करने वाला हो तो वो नौकरी करने वाला हो चाहे व्यापारी हो अपनी दिनचर्या को तो देखेगा निरीक्षण करेगा कि ये व्यापार मेरे सुख के लिए है या अशांति पैदा कर रहा है ये नौकरी ये जो भी हम कर रहे हैं ये मेरे सुख के लिए अशांति पैदा कर रहे हैं इतना रमण करने लग जाते हैं कि समय पर सोना नहीं समय पर खाना नहीं समय पर उठना नहीं सारी की सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है कमाना किसके लिए था सुख के लिए कमाना था लेकिन इस कमाने ने ही हमारे अंदर सारी की सारी दिनचर्या बिगाड़ी और दिनचर्या बिगाड़ करके अशांति पैदा कर डाली सिरदर्द होने लग जाता है क्यों दिनचर्या बिगाड़ ली जब दिनचर्या बिगड़ी है तो यह तो परिणाम भोगना पड़ेगा चिंता बढ़ने लगेगी आप देखेंगे आयुर्वेद ने कुछ हमें शिक्षा दी है स्वस्थ रहने के लिए बहुत विशेष संकेत किए हैं संकेत संकेत क्या कर डाले हम किस चीज में ज्यादा सुख ढूंढते हैं डॉक्टर रख लिया है दवाइयां रख ली है मशीने रख ली है हिलाने डुलाने वाली वैसे तो हिलते डुलते नहीं आजकल मशीनें भी ऐसी आ गई उस पर लेट जाओ वो मशीन ही हिला डुला देती है वैसे तो हिला डुला जाता नहीं लाखों लाखों रुपए की मशीन रख ली है हजारों हजारों रुपए की दवाइयां भर रखी है अलमारी के अंदर फैमिली डॉक्टर को भी निश्चित कर रखा है फिर भी बीमार पड़े हैं कारण क्या है आत्मनिक्षण नहीं किया और जो कुछ हमारे दैनिक व्यवहार के लिए ऋषियों ने कुछ बातें कही थी उन बातों को हमने जीवन के ऊपर लागू नहीं किया बात क्या कह डाली ऋषि ने स्वस्थ रहने के लिए एक विशेष बात कही विशेष कौन सी बिजनेस कर रहा है कपड़े का दुकानदार है क्रियाना बेच रहा है भूख लगी थी इसको और भूख बड़े जोरों से लगी थी भूख जोरों से लगी थी लेकिन चार ग्राहक खड़े हुए हैं ग्राहक खड़े हैं इन ग्राहकों को सामान देगा सामान दिया इन ग्राहकों को लगभग आधा घंटा बीत गया दूसरे चार आ गए भूख लगी है इसको खाना नहीं खा रहा आप ग्राहक दिख रहे हैं और पैसा दिख रहा है इसने खाना नहीं खाया भूख बड़े जोर से लगी हुई थी चार ग्राहक निपटाए दूसरे चार आ गए इसको निपटाते निपटाते भूख जो लगी थी उसके तीन घंटे बीत गए जब भूख लगी थी उस समय भोजन नहीं किया तीन घंटे बीतने के बाद भोजन किया है क्या ये भोजन इसके लिए सुखकारी होगा स्वस्थ रहने के लिए ऋषियों ने क्या लिखा काल भोजनम आरोग्य कारणम आरोग्य कारिणम ये आरोग्य काराणाम वाक्य है वहां काल भोजनम आरोग्य काराणाम अर्थात आरोग्य करने वाला क्या है यदि हम ठीक समय पर भोजन कर लेते हैं तो ये आरोग्य को देने वाला होगा और दिनचर्या बिगाड़ करके भोजन करेंगे तो ग्राहकों को देखते रहिए सिर पे बॉस का वो प्रेशर पड़ा हुआ है टिफ़न खुला हुआ है लेकिन बॉस की फाइल आ गई है अब टिफ़न खुला पड़ा हुआ है इधर फाइल पड़ी हुई है वो फाइल को देखेगा टिफ़न को देखेगा करे तो क्या करे ऊपर से दबाव है आजकल इतना वो कमाई के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं होगा क्या इसलिए कहा कि यदि स्वस्थ रहना है तो काल भोजनम जो समय है भोजन का उस समय पर भोजन कर लीजिएगा भोजन कर लेंगे तो सारी की सारी कमाई सुख देने वाली होगी एक और बात कह डाली आयुर्वेद ने आयुर्वेद के आचार्य क्या कहते हैं आधे रोग अपने आप दूर हो सकते हैं कब अर्ध रोग हरि निद्रा क्या कह दिया आधे रोगों का हरण करने वाली क्या है यदि ठीक ठीक नींद ले ली जाती है तो आधे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं लेकिन नींद सुना है अमेरिका के अंदर करोड़ों अरबों की दवाइयां खाई जाती हैं किसके लिए नींद लेने के लिए दवाइयां खाई जाती है अमेरिका इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि आत्मरीक्षण नहीं किया ठीक से दिनचर्या का पालन नहीं किया जब आत्मरीक्षण नहीं होगा दिनचर्या का पालन नहीं होगा तो नींद ठीक नहीं आएगी नींद ठीक नहीं आएगी तो रोग तो अपने आप आएंगे ही आएंगे एक और बात कही क्या कह डाला सारे के सारे रोग दूर करने वाली क्या है सर्व रोग हरी क्षुधा सारे रोग ये भूख दूर कर देगी होता क्या है हम खाते रहते हैं खाते रहते हैं जब ये खाते हैं उस समय परीक्षण करके देखना क्या भूख लगी है या बिना भूख के खा रहे हैं और ऐसे ऐसे धनी परिवार मिलते हैं जिनको भूख का अनुभव हुए महीना महीना हो जाता है एक एक महीने तक भूख का अनुभव ही नहीं होता और खाते चले जाते हैं निश्चित रूप से ये तो रोग होगा ही यदि व्यक्ति भूख लगने के पश्चात भोजन करता है तो वो सारा का सारा भोजन इस शरीर का अंग बनेगा और बिना भूख के खाएगा तो शरीर का अंग नहीं रहेगा अंग नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से रोगी होगा और ये जो भागदौड़ चल रही है जिस सुख शांति के लिए वो सुख शांति न मिलेगी कहीं न कहीं अशांत रहेंगे दिनचर्या को तो देखना ही पड़ेगा इसलिए आत्मरीक्षण दैनिक जीवन के लिए परम आवश्यक है मन के स्तर पर वाणी के स्तर पर और शरीर के स्तर पर अपने कर्मों को देखने का नाम आत्मनिक्षण है आप मौन हैं और मौन रहते रहते मेरे को उत्तर देते चले जाइएगा ना का उत्तर ये होगा गर्दन हिला दीजिएगा और हां का उत्तर थोड़ी सिर हिला दीजिएगा बुलवाऊंग तो नहीं गा आपसे पूछ लेता हूं वराह जानते हैं आप वराह वराह जानते हैं बोलना नहीं है निकल गई वाणी जी बोलेंगे झूठ है कक्षा में झूठ है तो बोल लीजिए जानते हैं वराह को जानते हैं वराह किसको कहते हैं अब बोल दीजिए झूठ है तो वराह माने सुअर सुअर या सुअर देख लीजिएगा वर तो आप बैठे हैं अब सुवर हो या सुअर हो देख लीजिए चलिए आप देख लीजिए सुवर है या सुअर है तो वराह माने सुवर। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा क्या कभी आपने सुवर चराए हैं कभी सुवर चराए नहीं चराए क्या सुवर चराना अच्छा काम है या बुरा काम है बुरा काम मानते होंगे बोल नहीं रहे सुअर चरा आपने नहीं चराए और सुअर चराना बुरा मानते हो अब मैं अगली बात आपसे पूछ लेता हूं कि सुअर का चारा क्या है सुअर पसंद किस चीज को करता है किस चीज को करता है गंदगी पसंद करता है सुअर का चारा है गंदगी और गंदगी पसंद करता है ये सुअर और यदि कोई व्यक्ति इस सुअर को चरा रहा हो चरा रहा हो तो हम उस सुअर चराने वाले के पास बैठना पसंद करेंगे या उससे दूर रहना पसंद करेंगे दूर रहना पसंद करेंगे अच्छी बात है कम से कम कक्षा में मौन हो इधर उधर तो बोलते हुए दिखते हैं ये माताएं बहुत दिखती हैं बोलती हुई बड़ी बात है कक्षा में तो मौन धारण किया। कियाअर का चारा गंदगी और जो कोई सुअर चराता है उसको हम अच्छा नहीं मानते उसके पास नहीं बैठना चाहते अभी सुअर को छोड़ करके मैं अगली बात पूछता हूं आपने कभी बकरी चराई है बकरी बकरी चराई किसी किसी ने चराई ये मनोहर लाल जी कह रहे हैं चराई है राजस्थान के हैं बकरी चराई बकरी का चारा क्या है बकरी का चारा सुअर जैसा नहीं है बकरी का चारा कुछ भिन्न है उसकी घास पत्तियां चारा है घास पत्ती वो खाती है बकरी और बकरी का एक स्वभाव आपने देखा होगा बकरी आगे से खाती रहती है और पीछे से निकालती रहती है आप रखो रखो तो खाती रहेगी खाती रहेगी और पीछे से निकालती भी रहेगी ऐसे ही जो कोई घरों में ज्यादा खाने वाला हो बार बार खाने वाला हो तो उसके लिए एक लोकोक्ति बना दी गई लोकोक्ति क्या बनी कि बकरी की तरह चरता रहता है बकरी की तरह चरता रहता है अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यदि हमारे सामने ये दो प्राणी हो एक सुअर है और एक बकरी है इन दोनों में से हमें ये कहा जाए कि किसी एक को चराना है इन दोनों में से हमारी पसंद कौन सी होगी सुअर की या बकरी की बकरी चराना पसंद करेंगे बकरी क्यों सुअर को चराना हमने निकृष्ट माना इससे अच्छा यदि चराना ही पड़े तो बकरी को चरा लेंगे अब हम बकरी को छोड़ते हैं और एक प्राणी तीसरा लेते हैं जिस प्राणी का नाम गाय है मैं आपसे पूछता हूं कभी गाय चराइये आपने गाय चराने वाले बैठे गर्दन हिली है गाय का चारा कैसा है गाय का चारा भी लगभग लगभग बकरी जैसा है लेकिन गाय और बकरी के स्वभाव में अंतर है बकरी चरती रहती है चरती रहती है लेकिन गाय जो है पेट भर के खाती है और पेट भर के खाने के बाद एक तरफ खड़ी होती है अथवा बैठती है खड़ी होकर के अथवा बैठ के वो ये करती है जुगाली करती है जुगाली जुगाली क्यों करती है क्योंकि उसको पचाना है अब तीन हमारे सामने प्राणी हैं इन तीनों में से यदि कोई कहे कि अब किसी एक को चराना है अब हमारी पसंद कौन सी हो जाएगी गाय की पसंद हो जाएगी कुछ तो आवाज निकली अब बड़ी देर में गाय पसंद होगी हमें लगा कि सुअर चराना निकृष्ट काम है इससे अच्छा कार्य है बकरी चराना और इससे भी अच्छा कार्य है गाय को चराना एक और बात पूछ लेता हूं आपसे एक प्राणी का और नाम ले देते हैं क्या कभी आपने आदमी चराए आदमी चराए हैं कभी हंसी आ रही है अटपटा लग रहा है आदमी चराना अच्छा आदमी का चारा क्या है मुझे लगता है ये तो रोजाना अच्छा चराती होंगी चराती हो, बनाती है और चरो चारा मनुष्य का चारा दाल रोटी सब्जी चावल फल दूध घी बादाम, बहुत सारी चीजें मनुष्य का चारा है ये सारा का सारा चारा जो है ये दूसरे प्राणी भी खा सकते हैं या केवल मनुष्य ही खा सकता है चावल केवल आदमी ही खा सकता है या पशु पक्षी भी खा सकते हैं खा सकते हैं रोटी आप ही खा सकते हो या जानवर भी खा सकता है खा सकता है सब्जी दाले केवल आदमी खा सकता है या दूसरे जानवर भी खा सकते हैं एक ये ऐसा चारा है जिस चारे को दूसरे प्राणी भी खा सकते हैं लेकिन मनुष्य का एक विशेष चारा है कौन सा विशेष चारा है जिस चारे को चरने के लिए आप ये छह सात दिन के समय निकाल करके आए हैं ये कौन सा चारा ये जो यहां इस मंच से बोला जा रहा है बताया जा रहा है ये मनुष्य का चारा है किसी पशु पक्षियों का चारा नहीं है आप 200, 250 अपने साथ अपनी एक एक गाय बकरी बैल को दो चार पशुओं को साथ में रेल में चढ़ा करके ले आते और आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती आप तो बाहर बैठ जाते और उनको अपने पशुओं को यहां बैठा देते और कहते कि महाराज दो प्रवचन इनको क्या ये चारा उनके काम आता या क्या सुनते ये चारा उनका नहीं है चारा किसका है ये मनुष्य का चारा है अब आपने ये कहा कि हमने सुअर नहीं चराए कुछों ने कहा कि बकरी चराई कुछों ने गाय का नाम लिया और आदमी की जब बात आई तो हंसी आ गई चराने ने चराने की तो बात आपकी ओर से नहीं आई लेकिन जो आत्म आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने इन तीनों चारों चीजों को देखता है कि मैं अपने दैनिक जीवन में अथवा दैनिक दिनचर्या के अंदर मैं किसको चरा रहा होता हूँ मैं सुअर चराने वाला हूँ बकरी अथवा गाय चराने वाला हूँ या मनुष्यों को चरा लेता हूँ इन चारों में से कौन सा चराने वाला हूँ ये आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति देख सकता है पता क्या लगेगा कि ये जो हमने बना रखा है परमात्मा ने हमें शरीर दिया शरीर देने के साथ साथ बुद्धि इंद्रियां दी हैं और ये सब देने के साथ साथ हमें मन भी दिया है और जिस समय इस मन के अंदर हम ये मन ही आपका सुअर बन जाता है बकरी गाय और मनुष्य की प्रवृत्ति जैसा दिखेगा जिस समय ये जीवात्मा जीवात्मा इस मन को चलाने वाला है जीवात्मा ये स्वयं मन अपने आप कुछ नहीं करता आत्मा के सहारे ही मन कुछ कर सकता है आत्मा इसका नियंत्रण करने वाला है जिस समय ये आत्मा अपने मन के अंदर गंदगी उठा लेता है और गंदगी उठा करके उसके अंदर रमण करवा रहा होता है उस समय सुअर चराने वाला होता है या नहीं होता अब मैं आपसे फिर पूछता हूं क्या कभी आपने सुअर चराए हैं यू या यू कुछ तो संकेत कीजिए क्या कभी सुअर चराए मना कर रहे हैं सभी मिलकर के मेरे अकेले से पूछो सब मिलकर के मेरे से पूछो क्या तुमने सुअर चराए तो मैं इस मंच के ऊपर बैठ करके कहता हूं कि मेरे भाइयों मैंने सुअर चराए हैं और जब सुवर चराए हैं तो सुवर चराने का परिणाम यह है कि मैं इस शरीर के अंदर फंसा हुआ हूं यदि सुवर नहीं चराए हुए होते तो इस शरीर के अंदर फंसा हुआ नहीं होता कहाँ होता ईश्वर की शरण में मैं होता सुवर चराना क्या क्या सुवर चराना है अंदर मन के अंदर हम कैसे कैसे भाव उत्पन्न करते हैं और जो वो विकृत भाव मन के अंदर उत्पन्न करते और मन को वही लगा करके रखते हैं तो समझिएगा कि हम सुअर चराने हैं महाभारत के अंदर युधिष्ठ वो धृत बड़ी परेशान थे संजय पांडवों से मिलकर के आए थे पांडवों से मिलकर के आए आते आते सायकाल हो गया था और धृत से मिलते मिलते रात्रि हो गई रात्रि हो गई थोड़ी देर मिले मिलने के बाद दो तीन बातें बताई और ये कहकर के चले गए कि महाराज में थका हुआ हूँ थका हुआ हूँ तो मैं अभी जाकर के विश्राम करूंगा और जो पांडवों ने कुछ कहा है वो प्रातः कालीन आपकी राजसभा के अंदर सारा वर्णन करूंगा अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा ये कहकर के संजय अपने घर पर लौट गये विश्राम करने के लिए इतनी बात सुनने के बाद धृतराष्ट्र राष्ट्र परेशान हो गए मन ही मन सोच रहे हैं कि पांडवों की योजना क्या है पांडवों ने क्या कहकर के भेजा होगा सारा का सारा वो चिंतन करते करते बेचैन हो गए और बेचैन हुए तो नींद नहीं आ रही नींद और जब नींद नहीं आ रही तो इसको एक व्यक्ति का ध्यान आया जो व्यक्ति कुछ अच्छी बातें कह करके शांति दे सकता है दासी को बुलाया और बुला करके कहा कि जल्दी से विदुर को बुला करके लाओ दासी विदुर के पास गई है और जब विदुर लौट के ये धृतराष्ट्र पास आए पास आए तो देखा कि बेचैन नींद नहीं आ रही और धृतराष्ट्र ने भी कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही मेरा तन बदन जल रहा है शरीर जल रहा है मैं करवटे बदल रहा हूँ विदुर कुछ तो उपदेश कर उस समय सज्जनों माता विदुर ने कहा था कि महाराज नींद किसको नहीं आती पांच ऐसे व्यक्ति गिनाए थे कि जिनको नींद नहीं आती वो पांच व्यक्ति कौन थे वो मैं नहीं बताने वाला यहां अभी काफी पेन उठा रहे नहीं बताऊंगा लेकिन धृत राष्ट्र ने ये कहा था मैं दुखी बहुत हूं मैं बहुत दुखी और परेशान हूं दुखी परेशान हूं तो उस समय विदुर ने कहा था कि महाराज यदि आप दुखी और परेशान हैं तो दुखी और परेशान व्यक्ति कौन होता है वहां विदुर ने छह व्यक्ति दुखी गिनाए कि कौन कौन दुखी होते हैं उस श्लोक उन्होंने उस समय बोला और महर्षि व्यास ने विदुर के मुख से वो श्लोक निकलवाया कौन कौन दुखी गिना डाले कहने लगे ईर्ष्यी घृणी तव क्रोधनो निशंक पर भाग्ये उपजीवी सड़ेते नित्य दुखिता सट एते नित्य दुखी ता ये छे व्यक्ति नित्य दुखी रहते हैं अर्थात एकाद दिन दुखी नहीं रहते और सज्जनों माताओं सारी की सारी गंदगी गिनाई है जिस गंदगी को हम अपने मन के अंदर भर करके रखते हैं और जब जब मन के अंदर ये गंदगी रहेगी तो सुअर जैसी स्थिति रहेगी और हम सुअर को चराने वाले होंगे बनेंगे पहला दुखी व्यक्ति कौन गिनाया कहने लगे ईर्षयी ईर्षा करने वाला व्यक्ति दुखी होता है ईर्षा करने वाला व्यक्ति दुखी होता है इस ईर्ष्या को पकड़ेंगे कैसे ईर्ष्या बहुत बड़े आदमी से हमें नहीं होगी और ईर्षा बहुत छोटे आदमी से नहीं होगी ईर्षा होती कहा है लगभग बराबर वालों से ईर्षा होती है बराबर वालों से आर्यसमाज का चुनाव हो रहा है मंत्री प्रधान और कोषाध्यक्ष का चुनाव चल रहा है चुनाव हो ही गया है चुन दिया गया है और जो पहले वाले मंत्री प्रधान थे उनको बदल करके दूसरों को ले आए हैं जब दूसरों को ले आए हैं तो ये कार्य करने लगे कार्य करने लगे तो दूसरे इनकी प्रशंसा करने लगे जब प्रशंसा करने लगे तो जो जो पहले वाले मंत्री प्रधान थे उनकी प्रशंसा सुनकर के कुछ कुछ इनके अंदर हलचल पैदा होने लग गई ये हलचल पैदा हुई इसी को क्या कहते हैं यही ईर्षा है वो पहले वाले मंत्री प्रधान हैं उनकी ज्यादा प्रशंसा हो रही है और जो नए बने हैं इनको कोई पूछ ही नहीं रहा नहीं पूछ रहा तो पुराने वालों के प्रति जो नयो में हलचल पैदा हो रही है यही ईर्षा है और सज्जनों माताओं ईर्षा करती क्या है ईर्षा दुखी बहुत करती है कितना दुखी करती है अच्छे काम होने में व्यक्ति बाधा डाल देता है अच्छे काम होने नहीं देता अनेक बार आप लोगों को सुनाया है फिर सुन लीजिएगा ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये भी कहीं न कहीं ईर्षा कर बैठती हैं। कहाँ कहां ईर्षा कर बैठती हैं? इनका संतुलन तो हो सकता है देवरानी जेठानी में ईर्षा हो जाए लेकिन आजकल ईर्ष्या ज्यादा कहाँ होती है सास और बहु में ज्यादा ईर्ष्या सुनी है हमने और जब ये सास बहु का संघर्ष होता है इस संघर्ष के बीच में एक जंतु पिसता रहता है इस जंतु का नाम है जंतु का नाम है पति अनुभवी बैठे देखो इन में से बोला इधर से आवाज नहीं आई उस जंतु का नाम है पति ये बेचारा जाए तो जाए कहा यदि पत्नी का पक्ष लेता है तो मां नाराज होती है और यदि मां का पक्ष लेता है तो पत्नी नाराज होती है ये बेचारा जाए तो जाए कहा हुआ क्या आयुषमास का उत्सव चल रहा था उत्सव के अंदर पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ था स्टॉल पर जो पुस्तकें बिक रही थी एक पुस्तक एक व्यक्ति ने देखी और पुस्तक के ऊपर शीर्षक लिखा हुआ था सौ वर्ष तक जीने की कला सौ वर्ष तक जीने की कला पुस्तक का नाम देखा पुस्तक उठाई दो चार पन्ने पलटे अच्छी लगी पैसे दिए पुस्तक खरीद ली खरीद करके घर पे आया घर पे आकर के पुस्तक पत्नी को दी पत्नी ने भी दो चार दस पन्ने पलटे और पन्ने पलटे तो चौंक करके रह गई कि पुस्तक में नुस्खे बड़े अच्छे लिखे हैं बात आई जानी हुई प्रातःकाल हुआ प्रातःकाल हुआ कुछ देर के बाद उसके पति ने अपनी पत्नी से पुस्तक को मांगा कहने लगा कि जो सायकाल किताब लेकर के आया था वो किताब देना तो सही पत्नी ने उत्तर दिया कि वो किताब अब है नहीं कहा चली गई पत्नी ने कहा कि देवता वो तो शाम को ही मैंने चूल्हे में डाल दी थी चूल्हे के अंदर डाल दी थी अरे क्या हुआ क्यों डाल दी क्या हुआ क्यों डाल दी पत्नी उत्तर क्या देती है कह रही है कि जब मैंने उस किताब को देखा तो मैं डर गई थी डर किससे डर गई थी कहने लगी कि मैं इसलिए डर गई कि ये किताब तेरी यदि तेरी मां के हाथ लग गई तो तेरी मां के हाथ लग गई तो अर्थात कहना क्या चाहती है यदि मेरी सास के हाथ लग गई इसको पढ़ेगी नुस्खे अपनाएगी और सौ साल तक मेरी छाती के ऊपर बैठी रहेगी ये क्या है ईर्षा कर बैठे और कर बैठे तो देख लीजिएगा कि क्या क्या योजनाएं बनाते हैं दुख का वातावरण बन जाता है सज्जनों माताओं और जब दुख का वातावरण का कारण क्या है दुख के दुख के वातावरण का कारण बन गया अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति का संस्मरण पढ़ने का मौका मिला एक व्यक्ति ने एक संस्मरण लिखा और वो पढ़ा ग्रेटर नोएडा की बात उन्होंने लिखी लिखते हैं कि मैं घूमने के लिए गया हुआ था और जब घूमने के लिए गया निकला हुआ था तो पड़ोसन जो थी उनको भाभी कहा करते थे कि भाभी जी का दुर्भास मेरे पास आया और भाभी जी जब बात कर रही थी तो साथ साथ रो रही थी रोते रोते कह रही थी कि देवर जी जल्दी से घर पर आओ ये कहने लगे कि मैं दूर निकल गया हूँ दूर निकल गया हूँ तो जल्दी आ नहीं सकता उसने फिर रोते रोते निवेदन किया कि जैसे तैसे आओ ये व्यक्ति कहता है कि कम से कम दो घंटे लगेंगे मैं आऊंगा दो घंटे के बाद वो लिखता है की मैं उनके घर, के घर पर गया घर पर गया तो वातावरण कैसा था वातावरण ये था कि भाभी जी बिलक बिलक करके रो रही थी दो बच्चे थे अठारह बीस साल के लड़का लड़की हैं। दोनों लड़का लड़की रो रहे हैं तीनों ये जने रोते दिख रहे हैं और जो भाई साहब थे वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं मुंह लटकाए हुए मुंह लटकाए हुए भाई साहब बैठे हुए हैं भाई साहब जज थे पैसे से जज कुर्सी के ऊपर मुंह लटकाए हुए बैठे हैं इन्होंने पूछा कि मामला है क्या जब बताया नहीं किसी ने आग्रह किया आग्रह किया तो उसकी भाभी ने कागज इसके हाथ में थमाए जब कागज को खोल करके देखा कागज थे संबंध विच्छेद के तलाक के कागज थे तलाक के कागज दिखाते हुए ये महिला और ज्यादा रोने लग गई और रोकर के कहने लगी कि देखो तुम्हारा भाई करने क्या वाला है अरे तुम्हारा भाई हमें तलाक देने वाला है मुझे छोड़कर के जाने वाला है बच्चों को छोड़कर के जाने वाला है जिसके साथ बीस पच्चीस वर्ष बिताए हैं और आज इसने निर्णय किया है कि मैं परिवार को छोड़ करके जाऊंगा फिर से रोने लग गई रोने लगी तो इसने कहा कि भाई साहब बात क्या है बताओ तो सही जज बोल नहीं रहा जज बोल नहीं रहा तो इस व्यक्ति ने एक उपाय सूझा ये उपाय क्या सूझा नौकर को कहा कि भैया दो प्याली चाय बना करके लाओ नौकर दो प्याली चाय बना करके लाता है सामने रखता है सोच रहा था कि एक प्याली मैं पिऊंगा और दूसरी प्याली भाई को पिलाऊंगा बीच में ही वो औरत बोल पड़ती है महिला कहती है कि ये चाय की आप कैसे पिलाओगे इसने तो तीन दिन से खाना नहीं खाया है तीन दिन से भोजन नहीं किया है इसने पूछा कि भैया बताओ बात क्या है जज बोलने लगा बोलते बोलते रो पड़ा रोते रोते जज ने कहा कि भैया आप बात पूछते हो बात पूछते हो बात यह है कि एक साल से इसने मेरी जान खा रखी थी एक साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि या तो अपनी माँ को घर से बाहर करो या मुझे यहाँ रखो दोनों में से एक निर्णय करना पड़ेगा या तो अपनी माँ को बाहर रखोगे या मुझे रखोगे दोनों में से किसको अपनाना है एक साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी और जब माँ के पास ये सूचना जाती थी और माँ के पास में बैठता था और बताता था माँ मेरे सिर को मेरी गो, अपनी गोदी में लेती पुस्कार करके कहती के बेटे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा वो जज रोते रोते कहता है तीन दिन पहले इस महिला ने अनशन शुरू कर दिया या तो इस अपनी मां को यहां से बाहर करो अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगी और इस घर को छोड़कर के चली जाऊंगी मैंने मजबूरी में आकर के अपनी मां को गाड़ी में बैठाया और वृद्धाश्रम छोड़कर के आ गया तीन दिन से मेरी माँ वृद्धाश्रम में है और जज रोते रोते कहने लगा कि भाई तू मेरे से पूछता है मेरी माँ ने मुझे पाला कैसे था जब मैं दो साल का था तो मेरा बाप मुझे छोड़कर करके चला गया था मेरा बाप मृत्यु का शिकार हो गया मेरी माँ अकेली थी और मैं अकेला था मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला होगा मैं जानता हूं मेरी माँ दूसरों के घरों पे बर्तन मांझती है सेवा करती है मुझे पाला पोसा है और एक एक पाई पाई जोड़ करके मुझे पढ़ाया लिखाया और लिखते हैं जिस समय मैं दसवीं के अंदर आया दसवीं में आया तो मैं सोचता था कि माँ का कार्यभार कम हो जाए माँ के ऊपर जो भार पड़ा है वो कम हो जाए मैंने माँ से कहा था कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा कुछ पैसे आएंगे तेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा उस समय मां ने कहा था कि बेटा ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना यदि तू ट्यूशन पढ़ाएगा तो तेरी पढ़ाई में बाधा आएगी मैं तेरी पढ़ाई में बाधा नहीं देखना चाहती मैं जैसे तैसे कर लूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी उस समय कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरे से ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने दिया और मेरी माँ ने मुझे जज बना दिया और जज बना करके इस महिला को मुझे सौंप दिया और महिला को मुझे जज बना करके सौंपा है मेरी माँ ने लेकिन इस महिला को मेरी माँ सहन नहीं हुई मां सहन नहीं हुई जज फिर बिलक बिलक करके रो रहा है और रो करके कह रहा है कि मेरे भाई मैंने दुनिया का न्याय किया लेकिन मैंने अपनी मां के साथ न्याय नहीं कर पाया मां के साथ अन्याय हो गया मैंने दुनिया का फैसला सुनाया है दुनिया के लोगों का न्याय करता चला गया लेकिन आज मैं इसके सामने हार गया और मां के साथ में न्याय नहीं कर सका जज बैठा बैठा रो रहा है यह व्यक्ति लिखता है कि मैंने भाभी का चेहरा देखा भाभी का चेहरा देखा तो भाभी के चेहरे के ऊपर ग्लानी के भाव थे चेहरे के ऊपर पश्चाताप के भाव थे कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है बहुत बड़ी गलती कर दी है ये लिखता है कि मैंने अवसर देखा और अवसर देख करके ड्राइवर को कहा कि भैया गाड़ी बाहर निकालो गाड़ी बाहर निकालो ड्राइवर को कहा गाड़ी बाहर आई पूरे परिवार को बैठाया परिवार को बैठाया तो वृद्धाश्रम पहुंच गए पहुंचते पहुंचते लगभग रात के बारह बज चुके थे बारह बजे वहां पहुंचे गेटकी पर वॉचमैन को आवाज लगाई गेट खोला गया वॉचमैन ने इतनी रात आए देख करके दो चार कठोर बातें कही कठोर बातें कही आप देखिएगा कि एक इतना बड़ा अधिकारी जज होते हुए जज ने गेट के अंदर पैर रखते हुए उस वॉचमैन के पैर पकड़ लिए पैर छू करके इसने कहा कि मेरे भाई एक बार मुझे मेरी मां से मिला दे मेरी मां से मिला दे जज इस वाचमैन ने भी वही व्यंग किया कि तुम हो कौन तो इन्होंने कहा कि मैं जज हूं जज हूं तो वाचमैन तो ऐसों से ही पाला पड़ता था देखता था इस वाचमैन ने भी इस गेटकीपर ने द्वारपाल ने एक व्यंग कर दिया कि जज साहब दुनिया का फैसला सुनाते चले गए दुनिया के साथ न्याय किया लेकिन ऐसा लगता है तुमने अपनी मां के साथ न्याय नहीं किया अंदर जाकर के वार्डन को बुला करके लाता है वार्डन महिला होती है महिला वार्डन उनकी बात सुनती है और महिला वार्डन कहती है कि तुम्हें उस बुढ़िया को तुम्हारे साथ कर कैसे दू दे कैसे दू अरे रात के दो बजने वाले हैं तुम लेकर के जाओगे कहीं मार करके फेंक दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी मैं उस वृद्ध औरत को तुम्हारे साथ नहीं लेके जाने दूंगी इसने कहा कि मैडम देखती नहीं इस पूरे परिवार का हाल पूरे परिवार का हाल दोनों वो वो पोता पोती अर्थात वो लड़का लड़की रो रहे हैं ये महिला रो रही है और इस जज का तो हाल बेहाल है इसका देखो तो सही वो महिला वार्डन उन सब को अंदर लेकर के जाती है जहां वो वृद्ध माँ थी उस कमरे में लेकर के गए वृद्ध माँ के कमरे में गए तो माँ को नींद नहीं आई हुई थी जग रही थी माँ को नींद कहा आ रही थी जगी हुई मां को देखा और मां के बिस्तरे को देखा वो बिस्तरे को देखा तो बिस्तरे के ऊपर था क्या बिस्तरे के ऊपर एक फोटो था फ्रेम में जड़ा हुआ फ्रेम के अंदर फोटो है और फोटो में है कौन फोटो में देखा कि ये जज साहब है जज की पत्नी है और छोटे छोटे पोता पोती है वो मां उस फोटो को अपने तकिए के नीचे दबा करके रखती है भले ही घर छोड़ करके आ गई लेकिन बेटे बेटी को छोड़ा नहीं है इसने जब इसको देखा तो ये जज अपनी मां के पैर छू करके रोता है और रोकर के कहता है कि मां अब मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा ये सारी जब खटबड़ चल रही थी तो दूसरे बूढ़े बुढ़िया उठ गए दूसरे बूढ़े बुढ़िया उठकर के आए कि मामला क्या है मामला क्या है सारी स्थिति देखते हैं और ये जज और इसका परिवार अपनी माँ को लेकर के जब बाहर जा रहा था तो दूसरे बूढ़े बुढ़ियाओं के चेहरे के ऊपर एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी क्या किरण दिखाई दे रही थी वो बूढ़े बूढ़िया सोच रहे थे कि किसी दिन हमारे बेटा बेटी भी हमें लेने आएंगे जैसे इसके लेने आ गए आप देखेंगे जब ईर्षा होती है ईर्षा होती है तो देवता जैसी मां को भी घर से बाहर धकेल दिया जाता है सज्जनों माताओं में ये घटना राजेंद्र नगर आर्समास के महिला आश्रम में सुना रहा था जब सुना रहा था सुनाने के बाद एक माँ पास में आई और बार बार रोती रही रोती रही और रो रो करके कहने लगी कि आचार्य जी मेरी भाभी ने भी यही काम किया था मेरी भाभी ने भी मेरी माँ को घर से बाहर कर दिया था आप देखेंगे कि एक औरत दूसरी औरत से कितनी ईर्षा कर बैठती है और ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है विदुर कहते हैं कि ईर्ष ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है ईर्षा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता कहीं भी किसी से भी जब हम ईर्षा करते हैं तो सज्जनों माताओं निश्चित रूप से मन विकृत विकृत हो जाता है और विकृत मन के अंदर क्या क्या भाव जगते हैं वो भाव व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देते और जब शांति से बैठने नहीं देते तो निश्चित रूप से दुखी होगा और सज्जनों माताओं माता ये कब देखा जा सकता है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है जो व्यक्ति आत्मरीक्षण करने वाला होता है वो व्यक्ति इन बातों को देखता है और देख करके इनसे पीछे हटता है और अच्छी बातों को लेकर के आगे बढ़ता है समय इस कक्षा का तो पूरा हुआ मैं आपसे फिर आज पूछ लेता हूं कितने लोगों ने मौन तोड़ा माताएं बहने शिवरार्थी महानुभाव पांच बार मौन तोड़ा छह में चार दिन और हैं समय हो गया बता ही नहीं सकता कितनों ने मौन तोड़ा बहुत सारे हैं इधर कई सारे हैं हाथ जोड़ आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि मौन का पालन कीजिएगा आपस में शिवरार्थी और ये माताएं बहनें हैं निश्चित रूप से रोका नहीं जाता कहीं न कहीं ऐसी बातें आ जाती हैं बोल ही देते हो लेकिन आपकी उन्नति के लिए और इस शिविर की सफलता के लिए हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आगे आने वाले चार दिनों में आप ठीक से मौन का पालन करेंगे इतना कहकर के इस कक्षा को यही विराम देते हैं ओम शम